अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दैत्यराज बलि असुरों के साथ सुतल लोक में चले गए वहां बाणासुर आदि सुपुत्रों के साथ वे सुखपूर्वक निवास करने लगे महाबाहु महाबाहु बलि दाताओं के भी परम हैं तीनों लोकों के याचक राजा बलि के पास जाते हैं और उनके द्वार पर विराजमान भगवान विष्णु स्वयं उन्हें मुंह मांगी वस्तुएं देते हैं कोई भोग के कामना लेकर जाए या मोक्ष की जिनकी जैसी इच्छा होती है उसी के अनुसार उनको वह वस्तुएं समर्पित करते हैं भगवान शंकर की कृपा से ही राजा बलि ऐसे महत्वशाली हुए हैं पूर्व काल में ज्वारी के रूप में उन्होंने परमात्मा शिव के जो दान किया था, उसी का यह फल है, है पवित्र भूमि में पहुंचकर गिरी हुई गंद पुष्प आदि सामान्य को भी परमात्मा शिव की सेवा में समर्पित करके, जब बली ने इतनी उन्नति की, तब जो लोग श्रद्धा और भक्ति से महादेव जी की सेवा में गंद पुष्प और जल अर्पण करते, उनके लिए तो कहना ही क्या, वे साक्षात भगवान भ्रमणों, भगवान शिव से बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय देवता नहीं है, जो घूमे हैं, अंधे हैं, बंगू और जड़ हैं, तथा जाति, भूषिक्रत, चंडाल, शब्पच्छ और अत्यंज हैं, वे भी यदि सदा भगवान शिव के वजन में तत्पर रहे तो परम गति को प्राप्त होते हैं, अथवा संपूर्ण मनुष्य पुरुषों के लिए भी पूजनिये ही नहीं विद्वानों के द्वारा भी सदा चिंतनिये और वंदनिये भी हैं परमार्थ तत्त्व की ज्ञाता पुरुष अपने हृदय में विराजमान भगवान महेश्वर का निरंतर चिंतन करते रहते हैं तार का सुर को ब्रह्मजी का वरदान हिमालय के घर सती का पार्वती रूप में अवतार शंकरजी के रोष से कामुदेव का भस्म होना तथा पार्वती की उग्र तपस्या ऋषियों ने पूछा महाभाग सूत जी दक्ष कुमारी सती जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अग्नि प्रवेश कर की अंतर ध्यान हुई तब पुनः कब और कहा प्रकट हुई वे पुनः किस प्रकार उन्हें मिली सूत जी बोले ब्राह्मणो दक्ष कुमारी सती देवी जब अपने पिता के यज्ञ में अंतर ध्यान हो गई तब अपनी शक्ति से बिछडे हुए भगवान महेश्वर उत्तम तपस्या में सलग्न हो गए, वे लीला देह धारण कर भ्रंगी और नंदी के साथ हिमालय पर्वत पर रहने लगे। इसी समय नमूची के पुत्र तार का सूर ने बड़ी भारी तपस्या करके ब्रह्माजी को संतुष्ट किया। ब्रह्माजी उस पर प्रसन्न हुए और उस दुरात्मा को इच्छा अनुसार वर देने के लिए उद्धत हो भोले तुम कोई वर मांगो ब्रह्मजी की यह बात सुनकर तार का सुर बोला प्रभो यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अजर अमर और अजय बना दीजिए ब्रह्मजी ने कहा तू अमर कैसे हो सकता है जो इस संसार में जन्म ली चुका है उसकी मृ तारकासुर बोला तद मुझे अजय बना दीजिए ब्रह्मजी ने कहा देवतेराज तू अजय होगा इसमें संशय नहीं है परंतु एक बालक को छोड़कर अन्य सब से ही तेरी अजेयता रहेगी इस प्रकार वरदान पाकर तारकासुर मुचुकुंड के ही बल से देवताओं ने विजय प्राप्त की तब उन्होंने सोचा इन दिनों हमें निरंतर युद्ध में रहना पड़ता है ऐसे समय में हमारा क्या कर्तव्य है अथवा भूत्वता ही ऐसी ही है ऐसा विचार कर वे ब्रह्मजी के लोक में गए और उनके सामने खड़े होकर इस्तुति करने लगे इस्तुति के पश्चात वे महाभाग प्रभु आप दित्यपतियों से हमारी रक्षा करें उसी समय आकाशवाणी हुई देवताओं तुम जितनी जल्दी हो सके मेरी आज्ञा का यथावत पालन करो भगवान शिव के जब कोई महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तब वही पुनः युद्ध में तारकासुर का वध करेगा इसमें संशय नहीं है सब हृदय गुफा में निवास करने वाले भगवान शंकर जिस किसी उपाय से पत्नी का पाणी ग्रहण करे वह तुम्हें करना चाहिए इसके लिए मान प्रयत्न करो मेरा यह वचन अन्यथा ना हो पावे यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ वे सब बृहस्पति जी को आगे करके हिमालय पर्वत पर आए और इस प्रकार कहने लगे महाभाग हिमालय तुम समस्त पर्वतों के स्वामी हो यक्ष और गंधर्व तुम्हारा सेवन करते हैं हम तुमसे कुछ निवेदन करेंगे हम सब देवताओं की बात तुम्हें माननी चाहिए लोमचित कहते हैं देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर पर्वत श्रेष्ठ हिमवान हंसकर बोले एक तो मैं अचल हूँ चल फिर नहीं सकता दूसरे मेरी पाँखी कट गई है अतः उड़ नहीं सकता ऐसी दशा में आप लोगों के किस काम आ सकता हूँ देवताओं यदि तार का सूर के संघार में मेरी सहायता आवश्यक है तो तो मैं पूछता हूँ किस उपाय से आप लोग तार का सूर का वध करना चाहते हैं वह शीघ्र बदलावे क्योंकि वह कार्य तो मेरा ही है अतः देवताओं ने � Käyni hui, alla vartegn känns, hörde, hörde, Himmovan sa: "När Shivji's vuxen son genom att slå tårtan kommer att vara, då är gudarnas alla handlingar lyckliga "Giri Raj, du är कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवान शंकर के विवाह के लिए स्वयं एक कन्या उत्पन्न करें तब हिमवान ने अपनी पत्नी से कहा सुमुखी तुम्हें एक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करनी चाहिए यह सुनकर मैं नाने हस्ते में कहा, मैंने हंसते हुए कहा महामते मैंने आपकी बात सुन ली परंतु कन्या इस्तीफों को शोक में डालने वाली होती हैं अत इस विषय में दीर्घ काल तक विचार करके आपको अपनी बुद्धि से जो हितकर प्रतीत हो वह बतावी अपनी प्रियतमा मैना की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान हिमवान ने परोपकार युक्त वचन कहा देवी जिस प्रकार से दूसरों के जीवन की रक्षा हो परोपकारी पुरुषो को वही करना चाहिए इस प्रकार पति की प्रेरणा पाकर सुभाग्यवती रानी मेना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने गर्भ में कन्या को धारण किया कुछ काल के अनंतर मैना के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई जो गिरिजा नाम से प्रसिद्ध हुई सबको सुख देने वाली उस देवी के प्रकट होने पर देवताओं के नगाड़े बज उठे अप्सराएं नृत्य करने लगी गंधर्वराज गाने तथा सिद्ध चारण श्रुति करने लगे उस समय देवताओं ने फूलों की बड़ी भारी वर्षा की संपूर्ण तिर्लोकी में प्रसन्नता छा गई महासती गिरिजा का जब जन्म हुआ उस समय देवताओं के मन में भय समा गया और देवता महर्षि चारण तथा सिद्धगण बड़े आनंद को प्राप्त हुए सती साध्वी गिरिजा हिमालय के घर में दिनों दिन बढ़ने लगी वह कल्याणी कन्या जब आठ वर्ष की हो गई उस समय महादेव जी हिमालय की कंद्रा में बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे भगवान के वीरभद्र आदि सभी पार्षद उन्हें सब ओर से घिरे रहते थे एक दिन परम बुद्धिमान हिमवान अपनी कन्या पार्वती को साथ लेकर तपस्या में लगे हुए महादेव जी के पास उन दर्शन करने के लिए गए हिमवान ने देखा सबके स्वामी भगवान शिव तपस्या में लगे हुए हैं उनके नेत्र बंद हैं मस्तक पर जटा जु शुभ रहे हैं जिसे चंद्रमा की कला विभूषित किए हुए हैं